<नाग्ख्षाँ> प्रथमतः थमतः केवल वाक्या ज्ञान उत्पादते प्रथमतः केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है पश्चात विचार सहिता परोक्ष ज्ञान विचार सहिता केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान विचार के साथ वाक्य से अपक्ष ज्ञान ईत कवोगय हुआ इत्या संख्य पैत्रुत्यर्थ तो पर्यालोचने इतिहास कैत्रुत्यविचार तो करने से ही ये निश्चय होता है पहले केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है विचार करने पर विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान है जन्मादि कारण्य लक्षण भृगुपुरा गृहीत विचारा व्यक्तिमीक्षत विचाराणी विचारा जन्माद कारणत्ख्य लक्षण है न जन्म स्थिति प्रलय कारणत्व नामक लक्षण के द्वारा ब्रह्म का लक्षण यथो वाय भूते जिससे उत्पन्न होते है यह न जाता जीवंती उत्पन्न होने पर जिसके कारण स्थित रहते है ये अभी सम्मे जिसे ऐसे कहकर के ब्रह्म का लक्षण मिला जन्मादि कारणत्व लक्षण के द्वारा भूग पहले नामक भृगु पूरा परोक्षेण गृहित्व परोक्ष ब्रह्म को जान करके अथवा अथवाचार व्यक्ति में क्षता उसके पश्चात विचार किया विचार से अहम ब्रह्म ऐसे व्यक्ति उल्लेखपूर्वक ज्ञान को, को प्राप्त किया भूग नामक कश्चि दृष्टि पूरा मतलब पूर्व में उपनिषद में आया उपनिषद में ये लक्षण सुना य तो वह भूतानी जाये य तो वही ये संपूर्ण भूत जैसे उत्पन्न होते हैं। जाता नहीं ये न जीवंत उत्पन्न होने के बाद जिसके कारण स्थित रहते ये फिलीन हो जाते है अभिसम शांति को प्राप्त करते तद उसको जानने के लिए विचार करो तद वाक्य जगत् जन्मादि कारणत्व जग जन्मादिक्य जगत् के जन्मादि कारणत्व लक्षणे जगत कारणं ब्रह्म ऐसा निश्चय किया जगत कारण ब्रह्म जो निश्चय परोक्ष अवगत्य निश्चय करके फिर विचार किया अन्नम आदि पंचकोश विचाराद अन्नमय प्राणमय है मन्न में आदि पांच को से विचार करके व्यक्ति को अच्छत व्यक्ति प्रत्येगात्म रूप प्रत्येगात्म रूप ब्रह्म को अच्छतकार वा। से दृष्टान साक्षात्कार किया पहले परोक्ष ज्ञान हुआ उसके बाद विचार से अपरोक्ष ज्ञान हुआ ओम पारो अभी शंका करते हैं इस प्रकरण में तुम ब्रह्म ऐसे उपदेश नहीं अस्मिन प्रकरण त्व ब्रह्म सेवम आदि उपदेश वाक्य ऐसे उपदेश वाक्य नहीं त्व ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे कोई वाक्य नहीं प्रथम भ्रूगोर आत्म साक्षात्कार अहमद ब्रह्म के ऐसे साक्षात्कार हुआ ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं। आत्म साक्षात्कार हेतु विचार योग्य स्थल प्रदर्शनार्थ आत्म साक्षात्कार के हेतु विचार विचार करने के लिए योग्य स्थलों को दिखाया पिताजी ने उसे ज्ञान हुआ यद्यपि यमसीक्यं लोचे भृगो पिता तथा पान मन विचार्यल मुन विचारिता अत्रषद में अत्र वाक्य भूगो पिता नोचे अत्रस्म प्रकरण है अत्र को पहले रखना इस प्रकरण में यद्यपि भूगो पिता तव असी नोचे तुम ब्रह्म हो ऐसे वाक्य उन्होंने नहीं कहा तथापि अन्नम प्राणमिति विचार स्थलम उतवान विचार स्थल पदे विचार योग्य स्थलों को बता दिया अन्न प्राणी कोष को बता दिया विचार करने योग्य स्थलों को बारवणी ने बताया गुरु के पिता तब तो ज्ञान हुआ तथा कहू अन्नमय आदि कोशेश विचारितेश कोषों का विचार करने पर प्रति साक्षात्कार भवतु पांच कोष से विलक्षण प्रत्येकत्मा है उसका साक्षात्कार हो जाए कमे ब्राह्मण तुम्हु कथम ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा यदि असंख्य प्रतिच ब्रह्मत्वाद जो प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है पंचकोश विचार है न से विचार के द्वारा आनंदात्म व्यक्ति में साक्षात करते आनंद रूप में ब्रह्म है वही आत्मा है उसका साक्षात्कार क्या आनंदाध्य व खबु ईमानी भूता ने जायनते भले ये तो वानी भूता ने जायनते लक्षण कहा था अंत में उसका निर्णय वाक्य है आनंदाध्य व खबु ईमा भूता जायते आनंद रूप ब्रम्ह है उससे ये संपन्न भूत उत्पन्न होते हैं, आनंद से जीवित रहते है फिर आनंद में लीन होते है ताजात्म को प्राप्त करते अभिसन्नी संधि काजात्म को प्राप्त करते है ब्रह्म लक्षण अपनी प्रतीचे व जो आनंद रूप प्रत्येक आत्मा है उसे मैं ब्रह्म का लक्षण हटाया तो ब्रह्म प्रत्येक आत्मा है ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है इतिहास अन्न प्राणादिकोशन सुविचार्य आनंद व्यक्तिमीक्षिंद व्यक्तिमीक्ष ब्रह्म लक्ष्ययूयुजत पुनः सुबार्य अन्न प्राणादि कोशेशंचो कोष में सुविचार्य पुनः पुनः विचार करके आनंद व्यक्ति निश्चित हुआ आनंद ही ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा इसको जान करके ब्रह्म लक्ष्मण अपनी आयु युजत ब्रह्म का लक्षण भी उसमें घटाया जो आनंद है पंच को सा तो, सब का अधिष्ठान है साक्षी है वही सब जगत अधिकार ने ब्रह्म लक्ष्य उसमें घटाया तो साक्षाधिकार हुआ होना ब्रह्म लक्षण से आनंदात्मक प्रतिशी योजना न घटे तो ब्रह्म का लक्षण है प्रत्येक में घटाया प्रत्येक में घटाया आनंदात्म रूपेण आनंदात्मक रूप से प्रत्येक जो घटाया वो ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्म तटस्थत्व प्रतिची भिन्नता ब्रह्म तो भिन्न है प्रत्येक वो तटस्थ तटे तिषति तटस्थ अलग है ब्रह्म अलग है प्रत्येगात्म भिन्न है इसे आशंक सिद्धांत कहता न भेद भेद नहीं प्रत्येक ब्रह्म में सत्यादि रक्षण से ब्रह्म प्रत्येक रूपेण न अवस्थान श्रवणत् जो सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म कहा ब्रह्म का लक्षण वही ब्रह्म फिर प्रत्येगात्म रूप से है इसे श्रुति में कहा गया जगत कारण ब्रह्म जो सत्यम ज्ञान मनंतरक्षण बताया वही प्रत्येगात्मक रूप से रहता है शेष सूची में कहा गया सत्य ज्ञान मन संव ब्रह्म स्वक्षण उक्त गुहा कोशेशेत प्रदर्शित कोशे ज्ञानं च षदाह ब्रह्मं ब्रह्म स्वक्षण उक्त ब्रह्म कर्वस्तुति कालक्षण ज्ञानं ज्ञानमत ब्रह्म सत्य उसका बाधा नहीं होता है ज्ञान चिद रूप जड़ नहीं अनंत है अपरिच्छ कोई परिच्छेद नहीं देश काल वस्तु परिचद ही तो ब्रह्म ऐसा कह करके गुहा हिव कोशेश प्रदर्शित्र कोष में दिखाया गुहा में बुद्धिपो गुहा में स्थित कह करके वही प्रत्येगात्म चित सत्यम ज्ञानम अन्त ब्रह्म ब्रह्म स्वलक्षण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण अभिधायक कथन करके आगे कहा गया योगेद नि गुहाया परमन बुद्धि रूप गुहा में थे थे इसको जो जानता है परमे व्योमन परमाश परमा में स्थित व्योमनी होना चाहिए वैदिक प्रयोग परमे व्योमन परमे व्योमनी परमाश हारे ब्रह्म को जो जानता है इतने वाक्यन पंचकोष गुहा अंत पंचकोष रूप गुहा के अंदर स्थित है ब्रह्म तस्य से प्रत्येक रूपत्म अभितम जो ब्रह्म सत्यम ज्ञान मरण तमी लक्षण कहा गया जिसका वही ब्रह्म प्रत्येक रूप में रहता है श्रुति में कहा गया इसलिए प्रत्येक रूप से उसका साक्षात्कार होता है अहम अस्मी ब्रह्म तभी साक्षात्कार हो दुद्वान दुद्वान एवं तैतरीय श्रुति पर्यालोचन या मृगो परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्य साक्षात्कार से दर्शय तैत्तरी उपनिषद है कृष्ण आयुर्वेद अंतर्गत है उसको परियालोचना करके निश्चय दिखाया भृगु को पहले परोक्ष ज्ञान हुआ या तो भाई मानी भूतानी जाए तो इस वाक्य से, से परोक्ष ज्ञान पूर्वक फिर पंचको से विचार करने पर विचार जन्य तुम तो साक्षात्कार हो गया विचार जन्य परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्य साक्षातकार विचार जन्य होता है इसको दिखा करके छांदो के सूची परियालोचना पी दर्शी साम्य तुम्हें छांदे को परिषद उसके विचार करने पर भी दिखाते है परोक्ष ज्ञान होकर के आगे अपरोक्ष ज्ञान होता है विचार पूर्वक वाक्य से पारोक्षेण विबु्य आत्मेदिल्षण अपरोक्षी कर्मी चतुर्गु ये गुरुं इंद्रह, पारुक्षेन गुरुं चतुर्वारं गुरुं इंद्र यदि लक्षण पारुक्षेण विबु्य अपरुषीकर्तमी छन् चतुर्वारं चतुर्वाय इंद्र और विरोचना दोनों गए प्रजापति के पास देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र राजा विरोचना है दायित्व का असुरों का दोनों जा करके गुरुकुल वास करके बत्तीस वर्ष के पश्चात प्रजापति ने उपस्थिति दिया यह अपना आपहत बुजारो विमूर्ति इत्यादि दिया तो पहले परोक्ष से समझ करके इंदिरा समझ गया परोक्ष से इसके बाद अपरोक्ष कर तुम इछ वापस चला गया था बिरोजा में वापस चला गया देह को आत्मा समझ करके जाकर किया गुरु बन गया ये आत्मा है पुष्ट करने के लिए उपदेश किया इंद्र भी चला गया था फिर आस्था में वापस आ गया उससे आपको आत्मा समझ कर कुछ तो लाभ नहीं होता है अपरोक्ष कर तुम छन की इच्छा करते हुए एक बार नहीं पहले तो एक बार गया था फिर तीन बार गया वापस आया चतुर्बार हम गुरु गया बत्तीस बत्तीस बत्तीस बत्तीस साल के बाद फिर बत्तीस साल के बारे बत्तीस साल के बाद कितने बार हुआ कितने बार हुआ मैं पुस्तक पहले एक बार गया था फिर बत्तीस साल के बाद एक बार बत्तीस साल के बाद के बार कितने बार थोड़ा होगा चार, चार।, चार बार गुरु के पास गया था उसके बाद अंतिम पांचों वर्ष रहने पर उपदेश किया इंद्र यह आत्मा अपहतपापमा पाप बीजरो जरा रहते है मृत्यु रहते शोक रहते है इत्यादि वाक्य प्रतिपादित है ना वाक्य के द्वारा प्रतिपादित होता लक्षण उस लक्षण से आत्मानुम परोक्ष अवगत्य मरुक्षत्व जाहर करके विचारात शरीर निराकरण क्रम से फूल शरीर आत्मा नहीं सूक्ष्म नहीं कारण नहीं ऐसे विचार करके तीनों शरीर आत्मत्व का निराकरण करके तत्सक्षात करना है गुरू ब्रह्मा जी के पास चतुर्व उपस्य चारि छांदोग उपनिषद ही अष्टम अध्याये चतुर्वारं इदानीं इधानीम ऐश्वर्य दत्ता अब तीन वेद के अंतर्गत ऐतिवर्यपनिषद उसमें ये देखाते पहले परोक्ष ज्ञान होता है निचार पूर्वक आगे वाक्य से अपरक्ष ज्ञान होता है आत्मा वाइन मिदन पर ब्रह्म लक्षित अभ्यापवादाभ्याज्ञानम ब्रह्म दर्शित प्रज्ञानं आपना भी इधम अग्र आसीति इदम, इदम है पहले जगत आपना ही था न किंचन आर कुछ भी नहीं था ये वाक्य कहा तो ये जगत पहले केवल आपना ही था परोक्षम ब्रह्म ब्रह्मों को परोक्ष लक्षण का एक अद्वितीय ब्रह्म था उसके पश्चात अभ्यारोप अपवादाभ्यास उसने अभ्यारोप जागर सपन सुश्रुति अवस्था का आरोप करके फिर उनका निराकरण करके शुद्ध जो प्रज्ञान रूप प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है दिखाया प्रज्ञान ब्रह्म महावाख्य ऋग्वेद के अंतर्गत दिखाया आत्मा वही का एचवा होकर वहां लिखा है प्रसिद्ध अर्थ ने इधम का तो जगत एक एवं अग्रस अग्रिकाल से पूर्व सृष्टि के पहले एक आत्मा ही था ये जगत कुछ नहीं था केवल आत्मा ही था किंचन अन्य कुछ नहीं था मिशत व्यापार करता हुआ वाक्यन ब्राह्मणों लक्षण अभिधायक श्रुत्र में ब्रह्म का लक्षण कहा गया कथन करके सही लोकाजाई थी आत्मा ने प्रक्षण क्या लोक की सृष्टि करू इस अभिप्राय से उपक्रम है ऐसा आरम्भ करके सृष्टि आदि सब अध्यारोप आरोप करते आत्मा ने त्रय आवश्य त्रय स्वप्न अयमा अवशत अयम आवश्य तीन अवसथा तीनों त्रय स्वप्न तीनों स्वन जागृत स्वप्न सुशुरी तीनों स्थाने तीनों को स्वप्न का मिथ्या है कौन अहम आवश्यक अहम आवश्यक अहम आवश्यक जागर सपन सुषति तीनों आत्मा तीनोंवस्थान में रहता है तीनों ही मिथ्या है क्योंकि है अविद्याजन्यत्म जगत अध्यारोपण प्रकार अभिनाय परमात्मा ने जगत का आरप किया अध्यायवादाभ्या प्रपंचते निष्प्रपंच ब्रह्म का कथन करते अभ्यारोप अपवाद प्रक्रिया के द्वारा भले आरप किया सारे जगत की उत्पत्ति जागृत सप्न संस्वती प्रपंच उसके बाद सजा भूता भूता तो भूतान्य अभिव्यत कि कर। वहां अभिवैख्यत व्याकरो तो व्याकरण क्या विविच पृथक पृथक क्या भूतों को अलग अलग बनाया अन्य विशत अन्य क्या कहूंगा मदिश्यामी आत्मा से अन्य क्या है कहूंगा को नहीं इति है आरोपित अपवादम अभिधा आरोपित सारा जगत उसका अपवाद क्या अन्य कुछ आत्मा से ही नहीं सहित पुरुषं ब्रह्म तम अपस्यत ये पुरुष ब्रह्म कोई तम तमम तथा तम में एक करके प्रयोग सौ लोग लिखा है था। नहीं वैदिक प्रयोग तम का व्यापक ब्रह्म को देखा कैसे देखा इधम अदर्शम इधम करते मेरे आत्म आत्मस्वरूप इधम कहा मेरे आत्म आत्मस्वरूप में देखा ब्रह्म मेरा स्वरूप है इसी प्रत्येक आत्म ब्रह्म स्वरूप प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है ऐसे कहा गया ऊपर कई दिने पुनश्च फिर बाद में पुरुष हवा इत्यादि न ज्ञान साधन वैराग्य जन अय ज्ञान का साधन है वैराग्य वैराग्य नहीं होने से ज्ञान नहीं होता है देवता अधिकार ब्रह्म सूत्र में है विचार किया गया देवताओं का ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है अथवा नहीं कर्म में देवताओं का अधिकार नहीं है यह निश्चय किया गया तो पूर्व इसे कहेगा ज्ञान भी अधिकार नहीं होगा क्योंकि कर्म वैदिक ज्ञान भी तो वैदिक है तो सिद्धांत का तो देवताओं का अधिकार है तद ऊपर ही संभव मनुष्य से अतिरिक्त देवताओं का ऋषियों का ज्ञान में अधिकार है देवताओं का ज्ञान में अधिकार तो है किंतु ज्ञान बड़ा दुर्लभ है उनको नहीं होता सरल से एवं भोगासक्त होते है वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है भोगासक्त होते देवता लोगो जानते है मनुष्य की अपेक्षा उनको ज्ञान अधिक है संभलते वेदादि शब्दादि श्रुति तब तो जानते किन्तु तो भोगासमन से ज्ञान नहीं होता है ज्ञान का साधन है वैराग्य अत्यंत वैराग्य वैराग्यवत समाधि समाद प्रबोध प्रबोध तत्व सही बंध मुक्ति मुक्तात्मित्य सुखानुभूति ये विवेक चुड़ावणी में देख लेना अत्यंत वैराग्यवत तो समाधि अत्यंत वैराग्यवत समाधि तब तो दृढ़ ज्ञान होता है समाही तस्वीर प्रबोध संशयुक्ति प्राप्ति होती तो वैराग्य तो उत्पत्ति के लिए वैराग्य उसकी उत्पत्ति के लिए श्रुति में गर्भवासादी दुख प्रदर्श्य गर्भवासादी दुख देगा गर्भ में कैसे रहता है गर्भ में आने के लिए कैसे आता है गर्भ में कैसे रहता है कितने कष्ट जन्म कैसे कष्ट उसके पश्चात ये बार बार विचार करने पर ही संसार से वैराग्य होता है ये जो विचार नहीं करते ऊपर ऊपर उठ जाते हैं काफी करके समय कट कर जाता है विचार कर देखे ये प्राण वायु चलता है बंद हो जाए उसके बाद क्या होगा कहा जाना है निश्चय कि फिर मनुष्यों बने कर यहाँ जाना है तो पेड़ पौधा बनेगा या पशु पक्षी बनेगा केड़ा वगौड़े बनेगा या अन्ना रखे में जाएगा क्योंकि इसी जन्म में कर्म से केवल नहीं और राज्य से अनंत जन्म का कर्म बहुत है कोई क्या कर्म आगे फल देने वाला है अभी से किसको निश्चय कोई निश्चय नहीं कर सकता है जो कर्म फल देगा उधर वह चलेगा कि नहीं मैं वो उधर नहीं जाऊंगा रात यमराज के दूसर लोग आकर के धक्का देकर के पेट करके लेकर वह फेंगे उधर जाओ कुछ नहीं चलता है ये उसके बाद कहाँ जाना है कितने दिन कहाँ भटकना कोई ठिकाना नहीं और थोड़े दिन कितने दिन आयु है चलता है वो भी निश्चय नहीं फिर भी ये मनुष्य मुक्ति के लिए इच्छा नहीं करके चाहता इसमें कुछ घुसफिला कर दे भूतानी गच्छी यमा मंदिर स्थावरम इच्छन किय मता परम सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ये भक् का प्रश्न पांच सौ से पूछा गया था रजिस्ट्र ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा स्टर्जी क्या है एक सौसे बड़ा स्टर्ज ऐसा है अहन भूतानी गंती यमा मंदिरम रोज हिमालय में लोग जाते हैं ना राम नाम सत्य करके चलते है लोग हिमालय में जाते हैं और सहसा स्थावन मिशन बाकी जो है वो धन शपत्ति करना चाहते है रहना चाहते कि माश्चर्य पर इसे बढ़कर के आश्चर्य सबसे ही बड़ा आश्चर्य देखते हैं मरते जाते है बूढ़ा हो जाने पर भी अंतिम साहब थी भी सोते हैं। अभी हमारा हमार तो थोड़ी दिन बाकी है जैसे अभी आप लोग सोते हैं ना अरे बूढ़े मरेंगे हमें तो अभी जबान है बूढ़े वाले वैसे सोचते बोले अभी तो हमारे अभी तो हम सोचते ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बूढ़ा हो गया उसके में उसके ऊपर देखकर बताया कि अभी समाप्त तो होने वाला है सन्यास लेना चाहिए वो तो बोला नहीं मेरा तो 100 साल से अधिक आए और थोड़े छह महीना एक साल गया। तो सम क्या गया उसका क्या समझता है और 10 साल मेरा आई बीस बूढ़े होने पर भी सब लगता है और आगे ऐसे सब और जब कभी चले जाएगा कोई नोटिस पहले कोई देता है नोटिस अभी समय आ गया तैयार हो बताएगा? फिर कल भी बताएगा चलते फिरते कभी कुछ हो जाता है ठीक है नही ये विचार करके भैयाग्य हो हो वैराग्य होने पर ही वैराग्य का क्या साधन है क्या साधन है वैराग्य का मालूम तो, है किसको इसमें पहले आया है हाँ निर्गया स्वरूप दो सदृष्टि जया सा पुनर्भोग्य स्वाधीनता इसमें आया है, है तो स्वरूप कार्याणी याद रखना चाहिए वैराग्य का हेतु है दोष दृष्टि इतने मालूम नहीं तो फिर वैराग्य कैसे होगा पंचदृष्टि पढ़ने के बाद ये बताया दो दृष्टि विषय में दो दृष्टि करना यह वैराग्य का हेतु है वैराग्य का स्वरूप जिया था त्याग करने की क्या वैराग्य का फल है पुनर्भोग्यू अधन था वैराग्य का फल है तो जाए नही जरूरत नहीं, नहीं कोई क्या है तो नहीं कोई चिंता नहीं ये भोगे तो जब वैरागी नहीं तो भोग्य अवस्थे में दिन हो जाता है जीवो वैरागी दृढ़ हो तो कोई नहीं कोई जरूरत नहीं इस प्रकार गर्भ बाधा शादी दूस दिखाया में आगे फिर कहा को वह उत्पाद महे कुछ विचार करने वाले ज्ञानी साक्षात्कार नहीं हुआ सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले विचार करते क्या जो आत्मा है तुपासना में उपासना करते वो आत्मा कौन है क्या है विचार करके फेरी ज्ञान हुआ तबे तब तब अब तब विचारे न तत्व पदार्थ परिशोधन पुरस्तम तिशोधन करना औपाधिकांश को छोड़ना विरोधाश को छोड़ करके शुद्धांश को ग्रहण करना तब प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान रूप से आत्मनो ब्रह्मत्म दर्शितम श्रोत में कहा गया जो प्रज्ञान रहे, कुटस्थ है वही ब्रह्म है प्रज्ञान ब्रह्म इसे कहा गया प्रज्ञान रूपासना ब्रह्म कहा गया पहले परुक्ष ज्ञान होता है फिर विचार करके वैराग्य हो विचार करे तब तो अपरुष ज्ञान होता है ओ। Oh. ओम ्रह्मदर्शित पूर्णमित